यजुर्वेदी मंत्र भाग की ईशा व शोपनिषद के नवम मंत्र का विचार हो गया था दशम मंत्र से आगे का विचार होना है अठारह मंत्रात्मक इस उपनिषद के प्रथम दो मंत्रों के द्वारा ज्ञान निष्ठा तथा कर्मनिष्ठा जो साध्य निष्ठा तथा साधन निष्ठा नाम से प्रसिद्ध हैं इनका सूत्रात्मक कथन हुआ ईशावास्यम इदम सर्व यंचित जगत्यान जगत इससे सूत्र रूप से बताया गया ज्ञान निष्ठा को अर्थात साध्य निष्ठा को और कुरुव ने जीजी कर्माणी जिजी विषेत इससे बताया गया साधन निष्ठा को कर्म निष्ठा को तीसरे मंत्र से लेकर के आठवें मंत्र तक प्रथम मंत्र के द्वारा सूत्रित तो जो साध्य निष्ठा थी उसका विस्तार से वर्णन हुआ और द्वितीय मंत्र के द्वारा सूत्रित तो साधन निष्ठा का विस्तार से वर्णन करने के लिए नवम मंत्र से आगे का प्रकरण है इस प्रकार ये जो अठारह मंत्र हैं इनमें से दो मंत्र तो हैं सूत्रात्मक और बाकी सोलह मंत्र हैं उन्हीं सूत्रात्मक दो मंत्रों का व्याख्यान उनमें से छह मंत्र हैं ज्ञान निष्ठा का व्याख्यान प्रथम सूत्र का और बाकी जो दस मंत्र हैं, वे व्याख्यान है कर्मनिष्ठा का तो यहां प्रकरण बदल रहा है साधन निष्ठा का व्याख्यान करने वाला प्रकरण प्रारंभ हुआ नौ मंत्र से इसलिए भाष्कर भगवान ने प्रारंभ में ये बताया गया कि शुरू में यहा केवल उपासना और केवल कर्म की निंदा की जा रही है वह केवल कर्म तथा केवल उपासना की निंदा कर्म उपासना का त्याग कराने के उद्देश्य नहीं है कर्म और उपासना के समुच्च अनुष्ठान का विधान करने के उद्देश्य केवल कर्म और केवल उपासना की निंदा श्रुति ने नव मंत्र में की है अंधन तम भविष्य ये ततो तथोभूय इवते तमो ये विद्यायाम रता ये जो नौ मंत्र है इसमें बताया गया कि जो केवल अविद्या शब्दित कर्म का अनुष्ठान करते हैं वे अंधतम को प्राप्त करते हैं अंधन तम प्रविशंति शयति का अर्थ प्राप्तवंती प्राप्तवंती इस क्रियापद का कर्म है अंधन तमह तो अंध तम का अर्थ है घोर अंधकार अर्थात देवादि योनिया तमह शब्द का अर्थ है अज्ञान और तमह का विशेषण है अंध यह तमह का विशेषण है तो ये जो तमह को अंध शब्द से थोड़ा कम करना पड़ेगा तो तमह शब्द से बताया गया अज्ञान को और उस अज्ञान का विशेषण है अंध तो अंध तमह का अर्थ इसमें आ, दोनों का मिल करके अर्थ निकलेगा अज्ञान का कार्य अहंकारादि रूप अभिमानादि जिसमें बहुत अधिक होते हैं ऐसी युनिया अहंकारादि कम होते हैं स्थावरादि में वृक्षादि में वृक्षादि में अहंकार नहीं होता अहंकारादि नहीं होते कम होता है तो अंधनतम शब्द का अर्थ है ऐसी योनिया जिन यौनियों में महाोर अंधकार होता है का मतलब अज्ञान का कार्य अहंकारादि का अधिक्य जिस योनि में होता है ऐसी योनिया और उन्हें प्राप्त करते हैं कौन जो उपासना को छोड़ करके केवल कर्म का अनुष्ठान करते हैं, ये अविद्याम उपासते उपासते क्रियापद का करता है ये शब्द से ग्राह्य वे कर्माधिकारी यदि तो अन्य अन्य देवाहु देवाहु विद्याया विद्याया तो अन्य अनेदव फलम आहु फलम का अध्याय कर दीजिए तो विद्य यानी उपासनया अन्य देव फलम आहु उपासना से केवल कर्म से प्राप्त होने वाला जो फल है उससे अन्य ही फल की प्राप्ति बताते हैं वो क्या फल बताते हैं तो वो फल हैं, अभी ये चल रहा है तो फल बताते हैं कि तो अन्य विद्या, तो केवल कर्म का जो फल है उससे भिन्न ही फल बताते हैं उपासना से विद्या यहां उप, विद्या है उपासना और अविद्या यानि केवल कर्मना कर्मणा अन्यदेव पद का यहां पर भी अध्या पूर्व से अनुवर्तन लाना अन्य फलम आहु अन्य ही फल बताते हैं तो अन्यद आहुर अविद्य अविद्या का फल यानी केवल कर्म का फल विद्या का जो फल है उससे भिन्न नहीं बताते हैं केवल विद्या का फल विद्या देवलोक इस श्रुति के आधार पर ब्रह्मलोक की प्राप्ति ऐसा हमने सुना है इति यानी एवं धीरा नाम वच पद का अध्यय कर लेना इति नाम वच व सुश्रूम तो ऐसा हम धीर पुरुषों का वचन सुने हैं विद्या देवलोक कर्मना पितृलोक इस श्रुति के आधार पर हमारे आचार्यों ने हमें बताया कि केवल विद्या से देवलोक की प्राप्ति और केवल कर्म से स्वर्गलोक की प्राप्ति ये फल है तो कहा वे धीर लोग कौन हैं जिनसे आपने कर्म और उपासना का पृथक पृथक फल सुना है तो कहते हैं ये नद विचक्षिरे ये आचार्य धीरा तो जो धीर आचार्य हैं विद्वान आचार्य हैं वेदार्थ का ठीक ठीक ज्ञान रखने वाले आचार्य हैं, उन्होंने न यानि अस्मभ्यम चतुर्थी के बहुवचन के स्थान पर न सादेश हुआ है हमारे लिए तद विचचक्षिरे इसमें तद शब्द से विद्या और अविद्या को लेना ज्ञान और कर्म ज्ञान यानी उपासनाया विद्या शब्द से जिसको लिया जा रहा उपासना तथा कर्म का ससाधन और सफल हमारे लिए व्याख्यान किया है जिन आचार्यों ने उन आचार्यों से हमने ऐसा सुना है ये ध्यान में बीच चुरे के करता है ये तो ये धीरा न यानि अस्मभ्यम तत् ज्ञानम कर्म च उपासन ज्ञानम यानी उपासनम उपासनम कर्म च विच चक्षरे हाँ विच चक्षर है ओ, एक तो छूट गया होगा हाँ, आधा चकार तो नहीं होना चाहिए पूरा लीट लकार का रूप है वी उपसर्ग है लिट लकार का रूप है ना वो पूरा होना चाहिए यानी व्याख्यातमत ऐसा व्याख्यान किए तो जिन आचार्यों ने हमारे ऊपर उपकार करते हुए ऐसा व्याख्यान किया है उनसे हमने सुना है कि केवल ज्ञान तथा केवल कर्म का फल अलग अलग है नवम मंत्र के द्वारा केवल कर्मानुष्ठान की और केवल उपासना की निंदा की गई दशम मंत्र के द्वारा केवल कर्म के अनुष्ठान का भी फल बताया गया है और केवल उपासना का भी फल बताया गया है तो जो सफल होता है वह त्याज्य नहीं होता और निंदा की जाती है त्याग के लिए जिस साधन की निंदा के अधिकारी के सामने करते हैं तो शास्त्र चाहते हैं कि अधिकारी उस साधन को छोड़ दें इसी के लिए निंदा की जाती है ऐसा एक मुख्य न्याय है यदि निंदे थे तत् जिसका जिसकी निंदा की जाती है उसका निषेध किया जाता है छुड़वाने के लिए तो यहाँ फल भी बताया जा रहा है और निंदा भी की जा रही है इसलिए श्रुति का अभिप्राय केवल कर्म और केवल उपासना के त्याग में नहीं हैं यदि त्याग ही दोनों का श्रुति को अभिष्ट होता तो फल न बताती आचार्य लोग भी फल न बताते वेद के अभिप्रायज्ञ जो धीर शब्दित आचार्य हैं वे अलग अलग का फल वर्णन न करते लेकिन फल वर्णन किया है इससे निकलता है कि श्रुति के कर्म और उपासना को छुड़वाना भी नहीं चाहती और एक एक की निंदा करती हैं इसलिए एक एक का अनुष्ठान भी नहीं करवाना चाहती अपितु दोनों का समुच्चय कराना चाहती है समुचित अनुष्ठान इसलिए समुच्चय का विधान ग्यारहवे मंत्र में होगा ग्यारहवे मंत्र में समुच्चय अनुष्ठान का विधान करने के लिए ही नवम और दशम मंत्र के द्वारा भूमिका बनाई गई तो दशम मंत्र का भाष्य देखिए अन्य देव इत्यादि तो अत पृथक वदन्ति वदन्ति का आहुद है धीरा राह। धी वदन्ति तो विद्य पृथक फल क्रियते क्रियते पद का अध्यार कर दिया मूल में नहीं है ना तो विद्या यानी उपासना उपासक के द्वारा अनुष्ठित उपासना से उपासक को अलग ही फल की प्राप्ति कराई जाती है फल किया जाता है वो आ, ऐसा धीर लोग बताते हैं लेकिन धीर तो पुरुष विशेष हैं, तो पुरुष विशेष का वचन वही प्रमाण माना जाता है जो वेद अनुमोदित है वेद के द्वारा समर्थित है इसलिए वे जो धीर हमें उपासना का कर्म से कर्म फल से अलग फल बता चुके हैं वे वेद मूलक बात बताए हुए हैं इसे दिखाने के लिए भाष्य में वो दो श्रुति वाक्य बता रहे हैं भाष्यकार भगवान एक है विद्या देवलोको दूसरा है विद्या तद आरोहती इति श्रुते तो विद्या देवलोक इसमें देव शब्द है ब्रह्म का परामर्शक इसलिए देव देवलोक यानी ब्रह्मलोक तो विद्या से देव लोक की यानी ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है उपासना से विद्या का अर्थ है उपासना जो अन्य विद्या इसमें विद्या शब्द का जो अर्थ है वही विद्या देव लोक में भी विद्या शब्द का अर्थ है और विद्या तद अर्वंती में भी विद्या वही है वो विद्या है सगुण ब्रह्म विद्या सगुण ब्रह्म विद्या है उपासना इसलिए उपासना से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है ये विद्या तद देवलोक ये श्रुति बता रही है और इसी श्रुति के आधार पर विद्य अन्य फलम क्रियते धीरा वदी इस वाक्य ने कहा इसलिए ये श्रुति समर्थित विद्वानों का वाक्य होने से उपादेय है ग्राह्य है प्रमाण है और दूसरी श्रुति है विद्या तद आरोहती विद्य यानी तत तत्नि हिरण्य गर्भपदम आरोहती हिरण्यगर्भ की यदि उपासना की जाती है अहंग उपासना तो हिरण्यगर्भ पद की प्राप्ति उपासना से होती है हिरण्यगर्भ का सायुज्य प्राप्त हो जाता है तो विद्यातद तद यह श्रुति भी उपासना का फल कर्म फल से विलक्षण बता रही है तो इति श्रुतिया ने इस श्रुति के आधार पर शिष्टों ने हमें कर्म फल से विलक्षण विद्या का फल बताया है और द्वितीय पाद का अर्थ करते हैं अन्यद आहु रविद्य इसमें अविद्या शब्द का अर्थ है कर्मणा तो क्रियते अन्य फलम फलम पद का भाष्य में जो पूर्व में प्रयोग है ना यहाँ पर भी अनुवर्तन लाना तो विद्य यानि कर्मना न अन्य देव फलम क्रियते उपासना फल से भिन्न फल ही कर्म से प्राप्त होता है ये भी वचन विद्वानों का श्रुति समर्थित है इसे दिखाने के लिए श्रुति वाक्य है कर्मणा पितृलोक इति श्रुते तो कर्मणा पितृलोक ये श्रुति बता रही है कर्म से पितृलोक की प्राप्ति होती है पितृलोक है स्वर्गलोक तो स्वर्गलोक कर्म से प्राप्त होता है आगे है सुश्रूम याने श्रुतव व्यम धीरा धीमताम वचन तृतीय पाद का अर्थ है इति का अर्थ कर दिया एवं सुश्रूमा का अर्थ करते हैं श्रुतवंत सुश्रूमा लिटलकार है हमने सुना है या सुश्रुमा उत्तम पुरुष होने से अस्मद का प्रयोग न होने पर भी उसका कर्ता अस्मद ही होगा इसलिए वयम वचन होने से तो वयम अस्मद ही उत्तम होता ना तो आपने सुना है क्या सुना है तो कहते धीरा नाम यानी धीमताम वचनम विद्वानों का वाक्य हमने सुना है कौन से विद्वानों का सुना है तो ये आचार्य चतुर्थ पाद का अर्थ कर रहे हैं तो ये आचार्य नो यानी अस्मभ्यम तत्कर्म च्ञान च विचक्षिरे व्याख्यातवंत तो जिन आचार्यों ने तत् कर्म तथा ज्ञान ज्ञान का हैं उपासना तो कर्म एवं उपासना का व्याख्यान हमारे लिए जिन आचार्यों ने किया उन आचार्यों के वचन को हमने सुना है तो व्याख्या तेषाम अयम आगम आगम शब्द का अर्थ है उपदेश और आगम का विशेषण है पारंपरियागत ये विशेषण है तो पारंपरियागत का अर्थ है आचार्य परंपरा से प्राप्त आगम यानी उपदेश तो आचार्य परंपरा से प्राप्त उपदेश यह है कि केवल कर्म का फल और केवल उपासना का फल अलग अलग है अब ये केवल उपासना केवल कर्म सकाम भाव से करते हैं तो संसार अंत पाती ही अलग अलग लोक की प्राप्ति कराने वाले होते हैं ये बताया गया अब ये दोनों का एक फल सिद्ध हो जाए इसके लिए समुच्चय अनुष्ठान निष्काम भाव से बताया जा रहा है ग्यारहवें मंत्र से तो ग्यारहवें मंत्र का अवतरण लिखते हैं भास्कर भगवान यत तो एवं अतः यत तो यानी यस्मात्णा एवं यानी ऐसा है ऐसा है का मतलब एवं इस निपात से नवम तथा दशम मंत्र के द्वारा जो उक्त अर्थ है उसका ग्रहण करना है तो नवम मंत्र के द्वारा क्या बताया गया एक एक के अनुष्ठान की निंदा तो यह यत यानी जिस कारण से केवल कर्म अनुष्ठान और केवल उपासना की निंदा नव मंत्र ने की है और यत एवं से दशम मंत्र का अर्थ लेंगे तो जिस कारण से केवल कर्म के अनुष्ठान को भी श्रुति सफल बता रही है और केवल उपासना के अनुष्ठान को भी सफल बता रही है जिस कारण से यहाँ भले ही संसार अंतपाती फल बताया गया कर्म और उपासना का अकेले एक एक के लेकिन वो भी फल है ना मनुष्य यौनी की अपेक्षा उत्कृष्ट यौनि को चाहने वाले भी संसार में बहुत हैं केवल मोक्ष मात्र एक ही फल नहीं है ना फल शब्द केवल मोक्ष के लिए रूढ़ नहीं है अभ्युदय के लिए भी फल शब्द का व्यवहार शास्त्र में हुआ है अभ्युदय कहते हैं संसार अंतपाति पाती उत्कर्षको तो संसार में मध्यम योनि है मनुष्य योनि। वो शास्त्राधिकारी है तो शास्त्राधिकारी मनुष्य के लिए आ, संसार अंतपाति उत्कृष्ट स्थान जो स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक है मनुष्य के दृष्टि में उसको प्राप्त करने की भी अभिलाषा हो जाती है और जो अभिलषित होता है उसे फल कहा जाता है तो शास्त्र अधिकारी मनुष्य में से बहुत से मनुष्य स्वर्ग को चाहते हैं बहुत से मनुष्य ब्रह्मलोक को भी चाहते हैं इसलिए स्वर्ग को चाहने वाले मनुष्यों के लिए कर्मना न पितृलोक यह श्रुति पितृलोक शब्दित स्वर्ग की प्राप्ति का साधन कर्म बता रही है और मनुष्यों में से जो मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए विद्या देवलोक यह श्रुति ब्रह्मलोक की प्राप्ति का साधन विद्या बता रही है तो इस प्रकार नौ मंत्र एक एक की निंदा भी कर रहा है और दशम मंत्र एक एक का स्वतंत्र फल भी बता रहा है उन्हें सफल भी बता रहा है जिस कारण से सफल होने के कारण त्याज्य नहीं हो सकते और निंदा होने से उनका अभिप्राय निंदा तो त्याग के लिए होती है लेकिन सफल होने से त्याज्य नहीं है और निंदा होने से एक एक का अनुष्ठान भी यहाँ पर अभीष्ट प्रतीत नहीं होता यदि एक एक की एक एक की निंदा श्रुति न करती तब तो एक एक का अनुष्ठान यहाँ पर विधेय बन जाता लेकिन एक एक के अनुष्ठान की निंदा भी कर रही है और एक एक के अनुष्ठान को सफल भी बता रही है इसलिए एक एक के अनुष्ठान का त्याग में भी श्रुति का तात्पर्य नहीं अनुष्ठान में भी तात्पर्य नहीं निंदा करने के कारण एक एक के और सफल बताने के कारण त्याग में भी तात्पर्य नहीं तो श्रुति का तात्पर्य फिर किस में होगा वो तात्पर्य बताने के लिए यह मंत्र है अतः आह इसलिए श्रुति ये बता रही है अतः आह ये कहते हैं कि यत एवं अतः तो जिस कारण से एक एक को सफल भी बताया गया और एक एक की निंदा भी की गई इसलिए दोनों का समुच्चय अनुष्ठान श्रुति का अभिप्राय है इसे ग्यारहवे मंत्र में बताया जा रहा है ग्यारहव्य मंत्र का उच्चारण कर लें वेदो विद्याद्यादोभ सह अविद्य मृत्यु तीर्वा विद्य मृतमश्नुते अभि विद्या अविद्या सद उभ सह वेद ऐसा करना तो वेद शब्द यहाँ पर अनुतिष्ठति इस अर्थ में है अनुष्ठान करता तो यह यानी यह शास्त्राधिकारी यानी यानी और अविद्या कर्म, तो कर्म और उपासना इन दोनों का तदय वेद यानी वेद अर्थ है साथ साथ अनुष्ठान करता है सह अनु एक एक की निंदा होने से एक एक का अनुष्ठान नहीं करता और उभय को सफल बताने के कारण दोनों का साथ साथ अनुष्ठान कर लेता है कर्म उपासना का समुचित अनुष्ठान संभव है इसलिए साथ साथ अनुष्ठान कर लेता है उससे क्या होता है तो कहते हैं सह अनुष्ठित कर्म उपासना में से कर्म से जो मल नामक दोष हैं ज्ञान में प्रतिबंधक ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक है मल और विक्षेप मलिन चित्त और विक्षिप्त चित्त से जो ईशा ईशावाश्यम इदम सर्वम से बताया गया ज्ञान है वह नहीं हो पाता इसलिए यहां मल नामक प्रतिबंध की निवृत्ति कराती है अविद्या अविद्या शब्द से बताया गया कर्म तो अविद्यामृत्यु तीर्थवा इसमें मृत्यु शब्द का अर्थ है स्वाभाविक कर्म और इच्छाएं ये मृत्यु है स्वाभाविक कर्म कहा जाता है जो पूर्व संस्कार है स्वभाव और पूर्व संस्कार से प्रयुक्त कर्म उसे कहा जाता है स्वाभाविक कर्म वो है पाप कर्म स्वाभाविक कर्म कहलाता है स्वभाव और पाप कर्म से पाप कर्म जब तक रहेगा तब तक चित्त में शुद्धि नहीं मानी जाती चित्त की यही मल है स्वाभाविक कर्म पाप तो स्वाभा तो मृत्यु है स्वाभाविक जो कर्म और स्वाभाविक चिंतन स्वाभाविक चिंतन होता है विषय चिंतन और स्वाभाविक कर्म होता है पाप कर्म जो शास्त्र विहित तो नहीं है ध्याय तो विषयानुपुंसंगस ते सुपजाय से बताया गया चिंतन जो मृत्यु का हेतु होने के कारण मृत्यु कहलाता है, है। विषय चिंतन का फल बताया गया बुद्धिनाशात प्रणश्यति बुद्धिनाश और बुद्धिनाश हुआ तो विनाश विनाशी मृत्यु है इस प्रकार ये मारक होने से स्वाभाविक चिंतन विनाशक होने के कारण उसे मृत्यु कहा गया है तो यहां मृत्यु शब्द से स्वाभाविक कर्म और स्वाभाविक चिंतन को लेना तो ये स्वाभाविक कर्म तथा स्वाभाविक चिंतन रूप जो प्रतिबंध है इस प्रतिबंध की निवृत्ति हो जाती है किससे अविद्या से यानी कर्म से शास्त्र विहित कर्म यदि करता है साधक इस उद्देश्य की मृत्यु की यानी स्वाभाविक कर्म तथा चिंतन की निवृत्ति हो ये उसका फल है जिस साधन का जो फल बताया जाता है उस फल की प्राप्ति की इच्छा से करता है तो ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक जो पाप उसकी निवृत्ति के लिए शास्त्र विहित कर्म करता है यदि जिसे गीता में इसी श्रुति के अर्थ को ध्यान में रख करके कहा गया योगिना कर्म कुरंती संगत त्यक्तवा आत्मशुद्ध है आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण उसमें जो कर्म है आ, योग आरुक्सु के लिए बताया गया साधन वह साधनभूत कर्म यहां अविद्या शब्द से लेना गीता का कर्मयोग जो गीता में भगवान कहते हैं ना कि लोकेश्मीन द्विधानिष्ठा पूरा प्रोक्ता मयानग। ज्ञान और कर्म रूप निष्ठा वो कर्म निष्ठा यहां पर गीता की अविद्या शब्द का अर्थ है जिसे गुरुवन नेवेह कर्माणी जी जी विशेष शतम समाह इस मंत्र से कहा गया और उसका फल क्या बताया गया है कि एवं तो इनाथे तोस्ती न कर्म लिप्य ते नरे तुम यदि गुरुवन नेवेह इस मंत्र ने जैसा कर्म करने के लिए बताया है ऐसा कर्म करते रहोगे तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे दूसरा कोई कर्म बंधन से मुक्ति का उपाय तुम्हारे पास नहीं है इसलिए तीसरे अध्याय में गीता ने कहा कि न कर्मणा मनारंभात न इस कर्मे हम कर्म नर्मे है कर्मबंधन से मुक्ति और वो कर्म बंधन से मुक्ति कर्मानुष्ठान के बिना संभव नहीं है जिनके चित्त में कर्म से निवर्त दोष मल नाम का विद्यमान है जिसे यहां पर मृत्यु कहा जा रहा है अविद्या मृत्यु तीर्थ में मृत्यु शब्द से लेना है कर्म निष्ठा से निवृत्त होने वाला चित्तगत दोष धर्मेन पापम अपनुदति इस वचन से बताया गया जो पाप उसी को मल भी कहते हैं उसी को यहां पर मृत्यु कहा जा रहा है इसलिए मृत्यु शब्द का अर्थ बहिष्कार भगवान करते हैं स्वाभाविकम कर्म ज्ञान ये स्वाभाविक कर्म और ज्ञान है विषय चिंतन और आपका ये शास्त्र निषिद्ध प्रवृत्ति और इसकी निवृत्ति इसका तरण है इसकी निवृत्ति तीर्थवा शब्द से ले, लेना है तरण अतिक्रमण तरण तो होता है जैसे नदी को तर लिया का अर्थ होता है नदी को पार कर लिया तो पार करने का अर्थ होता है पीछे छोड़ दिया उससे अब अलग हो गया ऐसे मृत्यु मृत्यु तीर्थवा का अर्थ है मृत्यु का तरण करके अतितरण करके तो मृत्यु का अतितरण है मृत्यु शब्दी तो ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक जो मल नाम का दोष कहो या पाप कहो या स्वाभाविक ज्ञान कर्म कहो उसकी निवृत्ति हो गई तो माना जाता है मृत्यु का तरण हो गया ये किससे होगा तो अविद्या अविद्या में तृतीय विभक्ति है साधन अर्थ में इसमें मृत्युतरण फल है और अविद्या साधन है मृत्युतरण बताया जा रहा है फल और अविद्या को बताया जा रहा है साधन कर्मानुष्ठान से मृत्यु का अतितरण होता है यानी मल की निवृत्ति होती है इसी को आत्मशुद्धि कहा गया है गीता में आत्मशुद्धि योगि न कर्म कुरंती संग त्यक्तवा आत्मशुद्ध है संग संग है फलाशक्ति तो फलाशक्ति को छोड़ करके संसारात पाती जो फल है आहिक पारलौकिक अभ्युदय उसकी आसक्ति छोड़ करके फलाशक्ति संग है और उसे छोड़ करके कर्म कर रहे हैं उसका फल क्या होगा आत्मशुद्धि आत्मशुद्धि में आत्मा शब्द का अर्थ है मन और उसकी शुद्धि है तदगत मल नामक दोष की निवृत्ति वो मल नामक दोष ही मनोगत मल नामक दोष ही है मृत्यु और उसकी निवृत्ति यह है मृत्यु का तरण और उस मृत्यु के तरण का उपाय है अविद्या शब्द से बताया गया कर्मानुष्ठान अविद्या तो मृत्यु तीर्थवा शब्द से बताया गया मल की निवृत्ति कर्म से होती है विद्यायां विद्या अमृतमशनुते इस तृतीय पा, चतुर्थ पात की चर्चा हम लोग कल करते हैं